दुर्गा सप्तती सप्तम अध्याय चंड मुंड ऋषि कहते हैं तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा वे मंद मंद मुस्करा रही थी उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे किसी ने धनुस्थान लिया किसी ने तलवार संभाली और किसी और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया ललाट में भावें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी वे विचित्र खंडवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थे, उनके शरीर का मांस सूख गया था केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अयत भयंकर जान पड़ती थी उनका मुख बहुत विशाल था जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी उनकी आंखें भीतर को धँसी हुई और कुछ लाल थी वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं का को गुंजा रही थी बड़े बड़े दैत्यों का वध करती ही वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुँह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी किसी के बाल पकड़ लेती किसी का गला दबा देती किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती से धक्के से गिराकर मार डालती थी वे असरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी काली ने बलवान एवं दुरामा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली खा डाली और कितनों को मार भगाया कोई तलवार के घाट उतारे गए कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दाँतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया यह देख चंड उन पर अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उधर में प्रवेश कर रहे हों तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्ठहास किया उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दाँतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया में चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वस करना ऋषि कहते हैं वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देख कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी चंडिका देवी को नमस्कार है इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सवर्णिक मवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में चंड मुंडवध नामक सातवा अध्याय पूरा हुआ